प्रातिपदिके विद्वस् विधात से शत्रु को वश वश हुआ विध्वसारी उगिते उगित होने से उगिदनाम स्थान धातो नुम होता है विद्वस् विध्वस पर नुम होगा विदोस्यात् पर आगे न तो क्या बनेगा प्रकृति क्या मानेगी विद्वंस अगर सु है सूत्र पहला आया था शांत महतः संयोग से शांत संयोग है संयोग अकुल दीर्घ होगा विद्वांस विद्वांस के सु का आलोप होगा हालांकि आप दीर्घाथ सकार का आलोप हो जाएगा क्या बचेगा विद्वान अवान्य पर प्रातिपेदिक क्या है विवंस अग्र औ सर्वनाम स्थान है नूम की सूत्र से होगा और उपधा दीर्घ सर्वनाम स्थान चार सौ में नहीं क्यों नहीं लगेगा हाँ नही इसलिए शांत मतम त हो जाएगा विद्वांस हो विद्वांस हो विद्वांस सम्बुधि संपोध्य में संबोधन में नुम होगा अविद्याम सर्वनाम स्थान सूत्र से नुम तो होगा किंतु दीर्घ शांत महत संय में दीर्घ नहीं होगा तो सका सु लोप होने के बाद सकार का संयंत्र तो लोप हो जाएगा क्या बनेगा हे विद्वान औ में हे विद्वांसौ उपधा दीर्घ होगा जस ये विद्वानस द्वितीय में विद्वानसम विद्वांस हो सानी के बाद नुम होगा उगदर्वनाम स्थानी शाह सर्वनाम स्थान नहीं उनसे नुम नहीं होगा नुम नहीं हो तो शांत महत्व संयोग दीर्घ क्यों नहीं होगा सर्वस्थान से खाली इतने शांत संयोग हो, हो। संयोग है क्या विध्वस हे नुम नही में नहीं, वा? नहीं, नहीं। अगरे करेगा अस सस्क अस्या के सूत्र से सूत्र जाएगा भस्य सं वस्वत संसारण कौन है विध्वस भ है वसवंत है वसु का अवकार वसु वस विद्वस में वसंत भ को संप्रसारण होगा संप्रशान कैसे होगा ई ज्ञान है संप्रसारणम स्थाने स्थान में प्रयोज्यमान ई की यौन है विद्वस में कौन याने है व को हो जाएगा उ तो बन जाएगा विद्वु अस संप्रसारणाच अच्छा सूत्र से पूरा लुप्त हो जाएगा होने के बाद फिर सत्य हो जाएगा विद्वंस के सकार को सत्व हो जाएगा आदर्श प्रत्यय हो जाएगा अच्छा, प्रत्य प्रत्य से से प्रत्य लग जाएगा सा घसी नामच नहीं लगेगा ये पुस्तक किसके पास से नी कह अच्छा ठीक है प्रत्यय अवयव ठीक है प्रत्यय के अवयव होने से आदेश प्रत्यय लग जाएगा वसु प्रत्यय प्रत्येक प्रत्य वो है वो है। तो सरकार का आदर्श प्रत्योग सप्त हो जाएगा विद्युत सह बन जाएगा टा में भी विद्युत शाह बनेगा भद्वस अग्रे भाम पदसंज्ञा की सूत्र से पद संज्ञा होने पर हो। क्या सूत्र ऐसे बोल सुनाई पड़ता आदेश प्रत्यय क्या सूत्र पद संज्ञा करने वाले हाँ बोलो जैसे भोजन क्या है एकादशी गई क्या सूत्र है क्या प्रातिपदिक विद्वस क्या है भ्या आने के बाद पदसंख्या के सूत्र से सूत्र लग जाएगा वसुषु धन सुनवाम द वसंत द हो जाएगा शांत वसंत द हो जाएगा वश के सकर को द विद्वंस में शुदहन पर क्या होगा विद्वद <tip�ा> अग्रह व्याम विद्वद्याम विषव में विद्वत्त बन जाएगा विद्वत् षि में क्या रूप बोलो विद्वसा विद्वष विद्तमी विद्वत्सु वहाँ भी पशु संशोधन और खर्च से विद्वत्सु सुर से बोलो प्रथमा, वि क्या प्रातिपेदिक है विध्वंस प्रथम रूप क्या हुआ विद्वान क्या रूप बना पहला विद्वान ध्यान में क्या बना टा में क्या प्रातिपेदिक विध्वस आगे पुमान बनेगा पुमान बनने के लिए क्या प्रातिपेदिक प्रतिपेदिक है पुम्स पुंसु सुहाने परसुत लग गया पुंसोसुंग सर्वनाम स्थाने विवक्षिते विवक्षित पुंसोसुंग सियात डुमसुन प्रत्युता पा धातु से पुय पुयो डुमसुन पुयो धातु से पुय पवन धातु से डुमसन डुमसुन का होता उम्स नित्य सामर्थ्याद अवश्य भी टोप हो जाएगा पुमस होता है प्रातिपदक क्या है पुमस पु आगे मकार सकार पुंस सु सर्वनाम स्थान विवक्षित पुंस को असुंग हो जाएगा असुंग है असुंगे पुंसठंत है अलोमत किसको होगा सकार को होना चाहिए किंतु उसके बाद करेगा अनेकाल से सर्वस्य अनेकाले इसलिए किसको असुंग होगा है अन्यकाल शिषर्वस्त लग गया तो क्या होगा सारा पुम सुख के स्थान पर असंग होना चाहिए किंतु उसको बात करेगा गीच तो अंत्य सकारक हो जाएगा असुंकारेगा अश अस। सकारक अश हो जाएगा तो क्या मान जाएगा पुमस पुम अग्र अस पुमस हो गया पुमस होने के बाद सु है पुमस अग्र सु वो उगित होने से उगित श्याम सर्वनाम स्थाने है से नुम हो जाएगा पुमस म क्या सही सही क्या नुम फिर शांत महतः संयुक्त संयोत क्या बनेगा पुमांस सुप होगा क्या हलंग लोप होने के बाद क्या बचेगा उमांस संयंत्र लोप करो क्या बचेगा पुमान प्रथम एक व्यक्ति में प्रथमा एक वचन में क्या बना पुमान प्रातिवेदिका क्या है पुम्स है पुमंस नहीं क्या प्रातिवेदिका पुम्स एक वचन क्या बना पुमान अव में क्या बनेगा पुमान सौ असुंग होने के बाद क्या होता है पुमस क्या होता है पुमस अव में क्या बनेगा पुमांसौ नुम होता है कि सूत्र से दीर्घ कि सूत्र से पुमांसौ पुमांस संबोधन में नुम होगा और दीर्घ क्या रूप बनेगा हे पुमन अव में हे दीर्घ होगा संबोधन में दीर्घ होगा नुम पुमांस पुमांस द्वितीया में पुमांस पुमांस पुमांस सस के बाद नुम किस सूत्र से होगा दीर्घ क्या प्रतिपदक है पुंस अशुभ हो जाएगा पुनस अशुभ सूत्र नहीं लगेगा क्यों सर्वनाम स्थान नहीं कौन नहीं अब कौन सर्वनाम स्थान है क्या सूत्र झुढ़ नपुंसक्य से क्या संज्ञा होती हाँ शस की सर्वानु संख्या की से नहीं।, नहीं वन से अशुंग होगा क्या, पुंस क्या है? पुम सग्र क्या है शस पुम सग्र शुम सग्र सस मिला तो पुनसः बन जाएगा मह नश्चा पद्रांजलि अनुसार होता है पुंश क्या बनेगा पुनस टा में क्या बनेगा पुंसा भ्याम में पुंसग्र भ्याम पद संज्ञा है नूम किस सूत्र तो से होगा नूम नहीं होगा सकार का लोप किस सूत्र तो से होगा सकार लोप होगा बड़े कठिन है पूम से की पद संज्ञा होगी सकार लोप कैसे होगा मालूम नहीं तुल तो से लोप हो जाएगा पदसंज्ञा है क्या किस सूत्र से तो, तो समय तो लोप लगे हैं लगेगा डरते डरते लगेगा एम स अग्रभ्याम पद संज्ञा हो गई मकार सकार संयोग है, हे संभ लगेगा क्या बचेगा पुम अग्रभ्याम पुम भ्याम पुम के मकार के अनुसार किस सूत्र हो हो तो से होगा मनुसार होगा तो अनुसार सही, ही प्रसन्न पुम भ्याम क्या रूप बनेगा पुम भ्याम व्यस में शमी क्या बनेगा पुमभ पंचमी क्या बनेगा पुमस आगे पुनस पुम हो साएगा सुर से बोलो एक कौन कर रहे हैं पुमान पुमान कुमांसम स शब्द है क्या शब्द है उनस सकारांत है उषण शब्द शुक्राचार्य का नाम है ऋदुसनस पुरुदो ने असहस सूत्र आया है क्या सूत्र बोलो याद जिनको नहीं हाथ उठाओ इतने अरे बाकी सबको याद है ऋदुसनस क्या नहीं अभी तक आए नहीं फैटा क्या सूत्र सनस आगे पुरुदंसो रिदुसनस पुरुदंसो अहे हाँ क्या सूत्र बोलो जिनका याद है पहले रिद्ध आगे ऊ सनस सनस अगे पूर्वस अगे अन हस पुर्दस ऋदुषनस उनस आया तो उनस सु आने पर कर गया सूत्र सु आने पर अनंग होने पर उषनस के सकार हो जाए जाय तो क्या बनेगा उन् क्या बनेगा उन्न सुोप के सूत्र से उपदा दीर्घ सर्वनाम स्थानी चा धातु नकाराते उषण नकार का नोप प्रातिपदस्य रूप क्या बने गया उषाना अच्छा उषानस था ना यहाँ नूंग के अनंग हुआ अनंग नन बने गया उषानन होने से होने उषाना क्या प्रतिपेदिकस रिदुषन से अनंग होगा अनंगाने पर रिदुषन से कहाँ लगता है सुपर रहते ओ में क्या है तो उसनस प्रातिवेदिक औ में क्या रहेगा उसनस अगर औह उपदा दीर्घ कि सूत्र से नहीं होगा ऐ नुम सिद्धा मिला देना उस नसो उनस उषना उषनस उषनस अच्छा संबुदन में अस्य संबुद्धो वंग न रोप वा वाच्य केवल संबुद्धि के लिए वार्तिक अनग विकल्प से होगा और न लोप विकल्प से होगा अनग होगा तो प्रातिपोधिक क्या मानता है उन उषणन के न लोप यदि नहीं होगा तो रूप क्या मान गया उसे उसानन न लोप हो जाएगा तो क्या मान गया हे उन्न हे उन्न हे उन्न अनग नहीं होगा तो प्रातिपोधिक क्या है उषनस उषानस का सुलोप सू के सूत्र से होगा हल्याघ से लोभ होगा आगे क्या रहेगा प्रकृति क्या रहेगी उन्नस सका लोप के सूत्र से होगा लुभ नहीं होगा तो सकार का विसर्ग hey हो जाएगा क्या रूप बनेगा हे उषा न तीन रूप बने गया जब अनंग होगा विकल्प से न लोप होगा न लप नहीं होगा तो क्या बनेगा उन हे नन कैसे बनेगा नप नहीं होने पर क्या रूप बनेगा हे उषा नन अना पर नहीं होगा तो नुप होगा तो हे और अनगो नहीं होगा तो हे उषा न अनगो नहीं होगा तो क्या रूपये बनेगा अनग होगा तो कितने रूपये बनेंगे अन्नग नहीं होगा तो कितने रुपये कितने रूपये पूरा तीन न लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा न लोप नहीं होगा तो अनाग नहीं होगा तो तीन रूप हो गया द्विवचन में उषा नापदी क्या है उषा नग्रह क्या रूप बनेगा हे उषा न सऊ है तृतीया में द्वितिया में द्वितीया में उषा नसम उषा न हाँ सास में क्या बनेगा उषा नशा बनेगा हाँ तृतीया में उषा नशा भ्याम आने पर क्या है उषा अगर अगेरे व्याम भ्याय आने पर उषा की पद संज्ञा की सूत्र से पद संख्या होने से के सकारक हो जाएगा सो रू रू होने पर खराब सिसर्ग हो जाएगा क्यों नहीं होगा खर पर नहीं भर में नहीं आता है तो रू हो जाएगा हसीचे से उत्तर आधुण से हो जाएगा उषा नो भ्याम क्या बनेगा में क्या बनेगा भी बनेगा भा बनेगा कोई उषो नो का उषो नो नहीं उषा नो क्या बनेगा हाँ तृतीया बोलो पंचमी उसा उसा उसा आगे उषा निक रू बनेगा दो बन जाएगा उषा के के हो जाए स रू रो विसर्ग हो जाए कर विसर्ग विसर्जन स वासरी सरी ऊषा हाँ रू बोलो है पहले उषान ना सो सनस शब्द क्या कहे अनहस शब्द है अनेहस का क्या अर्थ है काल ऋदु सनस पुरुदो ने हसा मुझसे अनहस आया अनेहस अगर सो है अनह अगर सु होने पर किस सूत्र से होगा ऋदुसनस पुरुदंशो ने हसा मुझसे अनंग उसन के किसको अनंग होगा हे अनहस के सकार को सकार को होने पर क्या बनेगा अने अने हन क्या बनेगा सन हो जाएगा तो क्या बनेगा अनघा अने हन सुकालोप के सूत्र से उपता दीर्घ पहले किस सूत्र से होगा सर्वान शु। से अन हन सुोप अन्य दीर्घात् नलोप प्रतिवंश क्या रो बनेगा अने हा अवाने पर असंग हो जाएगा हैं पुनसोसुंग खुल है ना, नहीं पुण से ऋदुसन से अनंग नहीं होगा उपदा दीर्घ तो क्या प्रतिपद है? अन्य हस वगैरह सऊ औ मिला दो अन्य हसउ अन हस संबोधन में है क्या बनेगा हे हाँ संबुद में अस... अनंग होगा ना नहीं नहीं होगा उपदा दीर्घ क्या प्रातिवेदिक है अन्य का सुलो पोज है से और अन्यास का सकार क्या बनेगा हे हे अन ह हे अन हस हे द्वितया हस में क्या बनेगा हाँ तृतिया में हस नहीं अशीचे अने हो होम अने हो भ्याम अने हो भी पंचमी सप्तमी दो बने असुर से बोलो अने हा अन्य के आगे शब्द है वेधस क्या शब्द है वेधस वे अग्रेसु नुम के सूत्र से होगा नहीं।, नहीं।, नहीं हुआ उपधा दीर्घ उपधा दीर्घ नहीं।, नहीं हुआ है उपदा दीर्घत्र से पता नहीं सर्वन था जश्न लग जाए ना श्रवन पर मे ना हाँ तो शर्व कैसे लग गया उपदा दीर्घ फिर कैसे करना नहीं होगा शांत महत्व हाँ अत्वसंत चाहधा तो हो, से आ, हो असंत होने से उपतादीर्घ हो जाएगा और सकार विसर्ग हो जाएगा क्या रूप बनेगा वेदा ये एक वजन का, का है, बहुवचन का है एक में वेदा बनता है, है? क्या प्रतिपदिक है बेधस में ध में आ कैसे हुआ अत्व संत चा तो सूत्र आ गया क्या सूत्र बोलो सब उपदादी पर प्रातिपदिक का क्या हो गया बेधासकाल उपहने पर सकार को विसर् करो क्या रूप बनेगा बेधाहा एक वचन है बहुवचन का क्या है औ आने पर क्या बनेगा बेधस में संबोधन में हे हे वेद उपदाधिक नहीं होगा अतचा धातु नहीं होगा हे वेध हे वे दस हे द्वितीय सुर से बोलो ये सप्तमी क्या बनेगा हाँ सुर से बोलो वेधा mere yeah. आगे है अदश शब्द है अदश सुवर्ण पुरस्त लगेगा अदश औोप अदश औदश को औ हो जाएगा अलुंत्य परिभाषा से सकार को होगा इसलिए औ को सो हो जाएगा औ सुपश्च अदश स्याद पर श्च तो के सकार को औ कर दो अद अगर औ आगे सु है सु का लोभ हो गया अद अग्रे औद उनसे वृद्धि रुचि लग जाएगी क्या रूप बनेगा अदो एक सूत्र पहला आया है तदो सह सा तद हो त और द हो जाएगा स किस शब्द का ए का तद हो सऊ अनंत हो अनंत हो तो स हो जाएगा तो रूप क्या बन जाएगा असौ असव हो गया औ पर प्रातिपदिका क्या है अदस दस सूत्र लग जाए तो दस साह सोलह पश्च नहीं लग गया अदस अग्र औ तेदादिनाम लगेगा तेदादि मह सुते समय तेदादिम हो प्राप्त था या नहीं प्राप्त था उसके बाद करके अदस औ हो गया औ आने पर त्यदादिम लगेगा क्या होगा अ किसको होगा स को अ होगा अद अग्रे अ अतूर्ण पर रूप हो जाएगा अद अग्रे फिर क्या सूत लग गया अतूर्ण होने के बाद आधा अध वृद्धि रहिए अदौ बन जाएगा क्या बनेगा आदो बनने का बाद सूत्र लगेगा पररूपत्म वृद्धि दिया है पुस्तक में त्यदाद्यतम पर रूपत्म वृद्धि पररूप की सूच से वृद्धि की सूत्र से क्या अभिरूप बन गया दा दो अध कितने पद है छे कौन से बता लिखा है क्या गिनती कर बता दो छह क्या गिनती कर बताते हो लिखा है किस किस के किसने छह लिख दिया तो उस गिन क्या गिनती किसने कर हो बोलो कैसे छः आधा हाँ हुँ। हुँ। हुँ। दाद हैं, अद सष्टियंत है असह भी ष्ट आगे दाद, दाद। क्या विवती पंचमी आगे क्या है ऊ विसर्ग है हैं, विसर्ग है ऊ क्या है, ऊ विसर्ग नहीं आगे दो द दहष्ट मह प्रथमांत है असहे अध अशह मतलब अशांत जिसमें स अंत में नहीं हो अदश के अंत में तो स है कभी कोई स को यदि तबादि हो गया शांत तो नहीं होगा तो ये सूत्र लगेगा क्या करेगा अधश से दाद उ दकार से पर क हो जाएगा दाद उद को म हो जाएगा अदश के द को म कर देगा और के आगे वर्ण को ऊ होगा वृत्ति देखो अदसो अध्य दात पर उदूतोस्तो दस्य अदसो अध्य शांत हो तो ये सूत्र नहीं ले गया अदस्त शांत है किंतु सकार कहीं नहीं रहेगा यादाद नाम महत्व पर रूप हो गया शांत रहेगा शांत नहीं, नहीं रहेगा तिर तो लगेगा शांत नहीं।, नहीं होने पर लगेगा क्या करेगा दात परस्य उ, उ क्या है में नहीं? एक ऊ और एक उ दो है एक उ और एक दीर्घ उ मेरे कर क्या होगा अकस्मण दीर्घ ऊ होगा पुस्तक में ऊ दीर्घ दिया है ऊ ह्रस्व दिया है ये नपुंसक में ह्रस्व नपुंसक है प्रातिपदिकस्य उ और उ मिलकर के ऊ हुआ दीर्घ उ, उ प्रथमा एक वचन में सुवाने पर ये समाह द्वंद्व हो गया ऊना एक वचन एक हो गया उलकर ऊ हो गया रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से ऊ को हो गया रस्व अ समोर नपुंस का द्लुक हो गया तो क्या रहा ऊ ह्रस्व दीर्घ यह कहाँ के रूप है प्रथमा एक वचन ऊ तो ऊ है उसमें क्या क्या है एक ऊ और एक ऊ दो है ऐसे ऊ दू तो अदस्य मत्स्य द हो जाएगा दार से परक उ दो आदसे है कहीं रस होगा कहीं दीर्घ होगा तो कैसे होगा आंतरतम्याद ह्रस्य से उ दीर्घ से उ यदि दृष रहेगा तो उसको जाए उ। रहे तो उ हो जाए ऊ दीर्घ रहेगा तो ऊ होगा यहाँ क्या है अद क्या है द के आगे क्या है रस्वे दीर्घ है तो दीर्घ क्या होगा उ दू क्या होगा म को मो को ऊ करो तो क्या रू बनेगा मुँह बने गया क्या, क्या रूप बना एक वजन क्या बना था दूज क्या बना हमू जस आने पर अदस अगर जस तेदारदिन में लगेगा पर हो जाएगा तो क्या है अध अगरे जस अधगरे जस सर्वनाम संज्ञा है कि सूत्र से सर्वाधि सर्वनामा तो सूत्र क्या लगेगा जस सी आदि हो जाएगा रूप क्या मानेगा अदे क्या मानेगा अधे यहाँ अध दादु प्राप्त है प्राप्त है द को म और आगे एक क्या होना चाहिए वो होना चाहिए किंतु यहाँ सूत्र है ए त ईद बहुवचने ए तो ष्ठी अंत ईद प्रथमांत बहुवचन में एक को ई हो जाएगा यह अलग सूत्र है अदसो दात परस्य तो ईद एकार को ई हो जाएगा दस्य च मह तो बहुवचन में लगेगा यहाँ क्या था अदे बहुवचन हे दे ए है को क्या हो जाएगा ई अद को म करो तो क्या रूप हो जाएगा अमी क्या रूप बना शुरू से असो अमो अमी संबोधन बनेगा तेता दिनाम संबोधन नहीं अम आने पर अध क्या रहेगा अध अग्रह अमिपूर्व क्या बनेगा अधम अधम होने के बाद आदशो से दादो को ऊ हो जाएगा द हो जाएगा क्या रो बनेगा अमुम मुंह ह्रस्व है दीर्घ अमुम अव आने पर क्या बनेगा अमू शासन पर अदस अध सग्रे सस तेदादि नाम तो परूप क्यारा अध अग्रे सस कैसा चल गया प्रथम पुरुष तस्मा सस नपुर क्या बनेगा अमू कैसे हो गया ऐ हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ रूप दे कृष्णी क्या बनेगा अध तो प्रथम पुरुष दीर्घ हुआ दीर्घ बनेगा तत्मा क्या बनेगा अदान अदान होने से द को हो जाएगा अम और आ को हो जाएगा उ। अमून बनेगा क्या बनेगा अमून क्या बना द्वितीय में अमम अमू अमून तृतीया में अदश अग्रेटा अदश अग्रेटा तेदादि नाम क्या रहा तो अद अग्रे आध अग्रे आ होने से क्या सतो लगे सर है नमूने अभी नहीं हाँ नमूने तो लग जाएगा हाँ वो क्या हो जाएगा दकार को हो जाएगा अदो, अगर अध है ना अद अगर आ है अदो अगर अध होने पर दकार को हो जाएगा हम रॉक हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा अमू अगर आ अमू अगर आ होने पर इसकी घी संज्ञा हो जाएगी घी संज्ञा के सूत्र से घी संज्ञा होने पर आंगो से टाक हो जाएगा ना तो रूप क्या मानेगा अमो ना किंतु ये जो अध है सूत्र त्रिपादी में है ये सूत्र तो घी संज्ञा करने पर घी संज्ञा के लिए असिध हो जाएगा तो उसके लिए सूत्र है न मुने ना भावे कर्तव्य कृत से मुँह भावो ना जो सूत्र से आंगो आंगोनाशत्रियाम लगता है आंगो आंगोनाशत्रियाम लगेगा तभी यदि घी संज्ञा हो घी संज्ञा हो तो मुँह रहेगा तो मुँहत्व तो होने करने वाले सूत्र है अधो दोम क्या नंबर इसका है त्रिपादी में है तो यदि मुहत्व तो असिध हो जाएगा घी संज्ञा नहीं होगी तो आंगो आंगोनाशत्र्याम नहीं लगेगा तो ये सूत्र कहता है नू न ने न का सत्य ने ना का सत्य में नहीं ना का ई नी नहीं ना अग्र घी सत्य में क्या है नहीं ना करने के लिए अथवा ना कर लिया तो मृत्व असिध नहीं होगा आंगोना स्त्रियाम ये सूत्र लगाने के लिए मृत्व असिध नहीं होगा तो मृत्व करने के कारण घी संज्ञान से ना ना हो जाएगा आंगोनास्त्र्याम बन जाएगा अमोना क्या बनेगा अमुना भ्याम आने पर भ्याम अदस्य भ्याम तदा दिन अतो गुण पर और आगे नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है सो तो क्या रूप बनेगा हमू क्या बोलते देख कर नहीं बोलो बना करके बोलो क्या बनेगा अदाभ्याम रूप बना पुस्तक में देख कर नहीं बोलना दिमाग काम नहीं करेगा कुछ अध्यश अगर भ्याम पहला क्या सूत लगा तेदाद नाम आगे अतौणी क्या बन गया अदभ्याम फिर सूत क्या लगा सी चलन से क्या बनेगा अदाभ्याम अभी सूत लगाओ अदसर दादू आ है तो दीर्घ हो जाएगा दु रूप क्या बनेगा अमोभ्याम आगे बीस है अदस अगर बीस तदा दिन आम पर रूप हो गया तो क्या बना अद बीस फिर क्या था तो लगे अ तो बीस ऐसी ले जाएगा ए क्या है ए तह एकार हो तो एकार है क्या एकार है क्या था आध अगरे बीस बीस उनसे दस अगरे बीस है ना आधस अगरे तो पर आधा हो गया अगरे बीस आधा अगरे बीस होने पर आ? अत भीष ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो गया तो क्या बनेगा ही क्या बनेगा अदय बनेगा अदय बनेगा तो दादू दो क्या ने दस और अकसूत्र है ठीक है ना इधम आदस और अक अक कार्य हो इधम आदस और इसलिए अतोभिश को निषेध कर देगा इधम सादे में और अध में तो भीष कोई से नहीं होगा तो क्या बनेगा अधिक्ष होने से बहुवचन जलित तो लग जाएगा क्या बनेगा अधे भी।, भी होने पर आगे लग जाएगा ए तहुवचन द कम एक हो जाए क्या बनेगा अमी भी अतोभिशाह नहीं लगने से रूप बने गया अतो से क्यों नहीं लेगा निषेध करने वाले क्या ने सो ने मदसो रखो निषेध होने से लगा नहीं लगा तो क्या रूप बनेगा अद अग्रे विष क्या बनेगा बहुचन झल्ले तो लग जाएगा क्या रूप बनेगा अध बनेगा अमी भी चतुर्थ में अध सग्र गे तदा दिन आम अतूर्ण परूप हो गया अध अग्रे गे सर्वनाम न स्मयी आदेश प्रत्यु हो जाएगा क्यारो बनेगा हम स्मयी भ्यामय अमु भ्य अमी भ्य पंचम में तदा दिन अतूर्ण पर हो जाएगा अध अग्रे घसी घसींगोष्मा अधस्मात् अधम क्या माने गस। गया अमुष्मात् आदेश प्रति होता है अमुषमात्मी अमुभ्यामय षष्ट में अमुष्य अध्यनामा तो उन्हें पूर्व अध अग्रह घस घसी क्या सूत्र टा घसी घसा इनाश्या हो गया अध आदेश प्रत्यो क्या बनेगा अमुष्य ओष पर अध अग्र ओस ओष के बाद अत्यादा दिन अव हो गया अद अग्र ओस क्या सोल गया ओसी चीज तो हो जाएगा अयादेश क्या बनेगा अदयो हो दुम ऊ करो नहीं आ क्या बने अदयोनी सत्र आ, उ, आ, आ, आ, ए, आ, आ, दो यो बनने के बाद क्या बनेगा हाँ दस एम आदस हो सर दादू उन तो म कर दो क्या रे बनेगा हम वही हो बनेगा आम अने पर अदस आम तेदाद नाम तो उन्हें प्रदग रहा आम आम ही सर्वनामा शूट हो जाएगा शूट होने के बाद बहुत संल लग जाएगा हैं आ एम फिर लग जाएगा द, नहीं अध्यु बहुचन से दाव दी हमी अग्र शाम आदेश प्रत्यो क्या रो बनेगा अमी श्याम घी आने पर अदस अग्रंगी तेदारद नाम अतोन पर्व हो गया अद अग्रंगी गिंग हो गया अदस्मिन और अध्यो अदस रह जाएगा क्या रो बनेगा अमअस्मिन ओसमें अमु यो सत्य बहुवचनेधसगरी सुधीना तो नहीं परूप बहुवचने झलिये अदेश प्रियत बहुवचने आदेश प्रत्योपन जेगा क्या लगेगा अमी शु हाँप बोलो असौ अमु अमी प्रथम द्वितीय अमु हम ना अमी चतुर्थी बलो सप्तमी मनिगा अमुस्म अमुयो हलंतुनी ओं ये